सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के पदभाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं पदभाष्य के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान केनोपनिषद के अनुबंध चतुष्टय को बता रहे हैं केनोपनिषद का विषय प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इस उपनिषद का विषय है और केनोपनिषद यह नाम है तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्याय का तो पूर्ववर्ती आठ आठाध्याय उपनिषद यानी ज्ञान कांड नहीं है कर्मकांड है तो उपनिषद शब्दित नवम अध्याय रूप ज्ञान कांड का उससे पूर्ववर्ती आठ अध्यात्मक कर्म कांड के साथ हेतु हेतु तो हे तो मदभाव संबंध बताया भाष्यकार भगवान ने विषय बताने के बाद और संबंध बताते समय यह स्पष्ट किया कि पूर्व आठ अध्याय रूप कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासनाओं के अनुष्ठान से जब चित्त शुद्ध होता है तो शुद्ध चित्त में जो वस्तु जैसी हैं ऐसी प्रतीत होती हैं तो जो लोकत्रायात्मक कर्म फल हैं प्रीति लोक स्वर्गलोक देवलोक शास्त्रीय कर्म का फल बताया गया है देवलोक है ब्रह्मलोक और पाप कर्म का फल मनुष्य होनी की अपेक्षा अनिकृष्टिय होनी और इसे ये है साधन परतंत्र अनित्य आदि दोषों से दूषित द्वैत युक्त होने के कारण श्रुति द्वैत दर्शन को बताती है भय का कारण द्वितीय द्वय भयम भवति के अनुसार दुखालयम अशाश्वतम इत्यादि स्मृति भी लोकत्रायात्मक कर्मफल को अनित्य और दुखयुक्त बता रही है ऐसा ही कर्मफल का स्वरूप यदि साधक को प्रतीत हो जाए ब्रह्मलोक पर्यंत का तो माना जाता है शुद्ध चित्त है और एक कर्मफलगत समस्त दोषों से रहित निर्दोष वस्तु है ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है सम यानि निर्विशेष है एक रूप है वह जैसा है ऐसा ही प्रतीत होता है शुद्ध चित्त में तो कर्म फल सदोष है उसका दोष दर्शन होता है ब्रह्म निर्दोष है एक रूप है वैसा ही प्रतीत होता है इसे कहा जाता है नित्य नित्य वस्तु विवेक यह नित्य नित्य वस्तु विवेक शुद्ध चित्त में होता है और चित्त का स्वभाव है जिस वस्तु से उसे दोष प्रतीत होता है उससे राग नहीं रहता उस वस्तु से जिस वस्तु में दोष देखता है तो ब्रह्मलोक लोक पर्यत का जो कर्मफल रूप संसार है उसमें दोष दर्शन हो रहा है तो निश्चित है वह फिर उसमें राग नहीं करेगा से भी रक्त होगा तो वैराग्य होगा कर्म फल के प्रति वैराग्य है तो जब फल नहीं चाहिए किसी साधन का तो साधन की भी इच्छा नहीं रहती इस प्रकार साध्य साधनात्मक जो संसार है उससे भी रक्त होता है कौन नित्यानित्य वस्तु विवेक जिसके अंदर है नित्यानित्य वस्तु विवेक किस में आता है जो शुद्ध चित्त है शुद्ध चित्त किस किसका होता है तो जिसने इस जन्म में तथा जन्मांतर में आठ अध्यात्मक कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म का उपासना का ठीक ठीक अनुष्ठान किया है उसका चित्त शुद्ध होता है और उसे कर्मफल के प्रति वैराग्य होता है और नित्य वस्तु के रूप में प्रतीत होता है ब्रह्म ही और नित्य है परम पुरुषार्थ मोक्ष वो ब्रह्म का ही स्वरूप है उसकी उपलब्धि प्राप्ति का साधन ज्ञान तो कैवल्यम रीते ज्ञान मुक्ति इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं ज्ञान को प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान को तो उसे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है कर्मफल अनित्य है तो उससे विरक्त हुआ और नित्य परम पुरुषार्थ मोक्ष को चाहता है मुमुक्षा होने से मोक्ष के साधन भूत ब्रह्मात्म एक बोध की उसे अभिलाषा होगी उसी का नाम है ब्रह्म जिज्ञासा तो जो कर्मफल के प्रति विरक्त है उसके चित्त में ब्रह्म जिज्ञासा होती है इस प्रकार ये आठ अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित अर्थानुष्ठान ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु बनने से अर्थ द्वारा केनोपनिषद का अपने से पूर्ववर्ती कर्मकांड के साथ यानी आठ अध्यायों के साथ हेतु भाव संबंध बनेगा इसे संबंध बताते हुए भाष्कर भगवान ने बताया और ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा इसलिए अभी उसे जो कर्मफल के प्रति विरक्त है उसे ब्रह्म जिज्ञासा होती है यह बता दिया गया बाद में ये जो एक प्रश्न हुआ कि केनोपनिषद स विषय होने पर भी और तद विषय ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा केनोपनिषद के विषय की जिज्ञासा होने पर भी जिज्ञासा शांत करने के लिए केनोपनिषद का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर भी लेता है, लेकिन वह ब्रह्म ज्ञान निष्फल होने से निष्प्रयोजन होने से उसे उत्पन्न करने वाले केनोपनिषद के अध्ययन में किसी की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी इसलिए केनोपनिषद अव्याख्या है ये जो प्रकारांतर से प्रश्न हुआ इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि केनोपनिषद के अध्ययन से प्राप्त जो अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक बोध है यह संसार के हेतुभूत समूल अध्यास का निवर्तक है इसलिए अनर्थ की निवृत्ति यह ब्रह्मज्ञान का फल होने से उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञान का फल होने से निष्फल नहीं कहा जाता ब्रह्मज्ञान को और ब्रह्मज्ञान निष्फल न होने से ब्रह्मज्ञान के उत्पादक केनोपनिषद का अध्ययन करने में ब्रह्म जिज्ञासु की प्रवृत्ति होगी उसे केनोपनिषद का अर्थभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म अनायास समझ में आ जाए इसलिए केनोपनिषद वाक्यों का व्याख्यान आवश्यक है इस अभिप्राय से फल बताया ब्रह्मज्ञान का और ब्रह्मज्ञान का यही समूल अध्यास की निवृत्ति फल है इसे बताने वाली श्रुतियां भी बताई तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत इत्यादि श्रुतियों से ये बात निश्चित होती है और बीच में समुच्चय वादी की शंका का उत्थापन करके निराकरण भी किया वही निराकरण चल रहा है कि कर्म समुचित ज्ञान से संसार के हेतुभूत अध्यास का निराकरण होगा हाण होगा ऐसा यदि कहते हैं तो यह कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं किया जा सकता ब्रह्म ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध होने से और इसे ये कहा गया कि दोनों कर्म का प्रकरण और ज्ञान का प्रकरण अलग अलग है कर्म बताया गया है कर्म फल की अभिलाषा रखने वाले कामी पुरुष के लिए जाया में सात इत्यादि से जिसे संसार अंतपाती पृथ्वी आदि लोकत्रय की अभिलाषा है वह कर्म का अधिकारी है और जिसे ये नहीं चाहिए उसके लिए फिर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हुआ है और मुक्षु के उद्गार हैं किम प्रजया करो येषा अयम आत्मा अयलोक इत्यादि हेतु बताते हैं किसमें तो सन्यास का विधान करने में कर्म का ब्रह्मज्ञान के साथ विरोध होने से ब्रह्मज्ञान के अंतरंग साधन के अनुष्ठान के लिए शास्त्र ने सहेतुक पारिव्राज्य का विधान बृहदारण्य उपनिषद में किया है इसे बताते हुए भाष्कर भगवान ने पारिव्राज्य के विधान में हेतु बताने वाला वाक्य बताया कि किम प्रजा करमो ये नु आत्मा अयन लोक यह बृहदारण्य वाक्य पारिव्राज्य विधान में हेतु बताता है इस हेतु वाक्य का अर्थ भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं तत्र अयम हेतु अर्थ इत्यादि से तो जो पारिव्राज्य विधान में हेतु बताने वाला वाक्य है उसका यह अर्थ है इस वाक्य में जो किम प्रजया करमो ईशानो अयमात्मा लोक में जो प्रजया ये तृतीयांत शब्द है इसमें जो प्रकृति है प्रजा शब्द यह उपलक्षण है कर्म और उपासना का इसलिए प्रजया का ही अर्थ निकलेगा कर्म प्रजा कर्म और उपासना ये जो तीन अनु साधन है अनुष्ठ इनसे हम ये कैसे हैं तो संसार अंतपाति लोकत्रय के प्रापक है लोकत्रय प्राप्ति के कारण है और इनका फल हमें नहीं चाहिए इसलिए इनसे हम क्या करेंगे किम प्रजया करीश्यामो तो इनका जो फल है लोकत्र वो हमें अभिष्ट नहीं है तो आपको क्या अभिष्ट है तो बताया गया ये अयम आत्मा अयन लोक इसमें नहुवचन में न सादेश हुआ है इसलिए अस्माकम यह अर्थ निकलेगा उसका तो ये अस्माकम यानी जिन हम मुख्युओं को अभिष्ट है स्वाभाविक ब्रह्मलोक जो जन्म जरादि विकारों से रहित है निर्विकार है आत्मलोक वो हमारा अभिष्ट है वह न तो कर्म से पुण्य कर्मों से संवर्धित होता है और पाप कर्म से घटता है न वर्धते कर्मना नो कन्यान इत्यादि श्रुतियाँ ये बता रही हैं जो कर्म से संपादित तो किसी भी विशेषता से युक्त नहीं होता निर्विशेष है वह आत्मलोक है मोक्ष और उसकी हमें अभिलाषा हम है हम मुक्षु हैं कर्म फल नहीं चाहते हैं तो इसलिए उससे हम क्या करेंगे प्रजा कर्म और उपासना से जो लोक त्रय की प्राप्ति के हेतु है सकाम करते हैं तो और निष्काम कर्मों का फल अंतकरण शुद्धि नित्या नित्य वस्तु विवेक द्वारा वैराग्य तक है वह वैराग्य वैराग्य का स्वरूप है कर्म फल के प्रति अनासक्ति वो हमारे अंदर है ही है तो निष्काम कर्म का फल भी वैराग्य हमारे अंदर विद्यमान होने से हम और वैराग्य से अधिक अध्यात्म में बाह्य अनुष्ठेय साधन का प्रयोजन नहीं है वैराग्य मात्र सा फल है और वह वैराग्य हमारे अंदर विद्यमान है अब हम चाहते हैं आत्मलोक की प्राप्ति और उस आत्मलोक की प्राप्ति में इनका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है इसे कह रहे हैं आगे वो कर्मफल ना होने से कर्मफल तो अनित्य होता है ना और हमारा अभिष्ट नित्य ब्रह्मलोक आत्मलोक यानी मोक्ष इसे सच इत्यादि से कहा जा रहा है सच इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए टीका में इष्टो अयम कह, कर्मना विना अन्यथा आत्मलोकम लल्वात मोक्ष बंधमोक्षर अविशेषा अवशेषपा तो ये कहते हैं जो कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके अंदर जो पूर्वाग्रह बैठा हुआ है जो भी फल है, वह कर्मजन्य है ये एक उनका पूर्वाग्रह है तो मोक्ष भी फल है फल होने से वह कर्म का ही फल होगा अनुष्ठे साधन का ही फल होगा तो इसलिए मोक्ष कहते इष्टोपि अयम आत्मलोक ये आत्मलोक रूप जो मोक्ष है यह आपको अभिष्ट है उसको प्राप्त करना चाहते हो तब भी कर्म छोड़ नहीं सकते कर्म ही अनुष्ठे हैं भले ही पृथ्वी आदि लोक त्रय नहीं चाहिए आपको मोक्ष चाहिए तो कहते हैं इष्टोपि अयम आत्मलोक कर्मणा विना न लभ्यते बिना कर्मानुष्ठान के उपलब्ध नहीं होगा कर्मानुष्ठान से ही होगा गीता भी कहती है न कर्मणाम न इस कर्मे में ये कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि कर्मना विना न लभ्यते आत्मलोकः क्यों तो इसमें हेतु बताया पूर्व पक्षी ने फलत्वा तो। एक प्रकार से अनुमान है पूर्व पक्षी का मोक्ष पक्ष है और कर्म जन्य तो उसमें साध्य है फलत्व तो हेतु है स्वर्ग, स्वर्गाधिवत दृष्टान्त तो तो बनेगा एक नंबर टिप्पणी में अनुमान का आकार पूरा स्पष्ट किया टिप्पणीकार ने मोक्ष कर्मजन्य स्वर्गवत इति भाव तो मोक्ष कर्म का साध्य होगा कर्मजन्य होगा का मतलब कर्म साध्य होगा क्यों फल होने से जैसे स्वर्ग फल हैं कर्म साध्य है ऐसे मोक्ष भी फल होने से कर्म साध्य होगा यत्र यत्र फलत्म तत्र तत्र कर्म साध्यत्व ये पूर्व पक्ष की व्याप्ति है अरे व्याप्ति का निश्चायक दृष्टांत है स्वर्ग उसमें फलत्व है कर्मजन्यत्व भी है ऐसे मोक्ष में कर्मजन्यत्व का व्याप्य फलत्व रहता है तो फिर व्यापक कर्मजन्यत्व भी मोक्ष में मानना चाहिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय है और पूर्व पक्षी को यदि पूर्व पक्षी के अनुमान में व्यभिचार की आशंका करे कोई सिद्धांति के अनुयायी ये कहें कि मोक्ष में फलत्व तो रहे लेकिन कर्मजन्यत्व तो न रहे इसे कहा जाता है व्यभिचार की आशंका जैसे पर्वतों वन्यमान धूमात इसमें धूम में वन्य के व्यभिचार की शंका इस प्रकार होगी कि पर्वते धूमो अस्तु वन्निर मास्तु, पर्वत में धूम रहें वन्नी न रहें क्या हर्ज है ये व्यभिचार शंका हुई इस व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए अनुकूल तर्क देना पड़ता है तो वहां अनुकूल तर्क दिया जाता है धूमो यदि वन्य व्यभिचारी वनिजन्यो न सत यह अनुकूल तर्क होता है व्यभिचार शंक वहां का हा? और यहां व्यभिचार की शंका पहले बताएं या फिर अनुकूल तर्क बताएंगे तर्क तर्क कहते हैं एकतर् पक्षपाति युक्तिर विनिगमना वही विनिगमना यहां पर बता रहे अनुकूल तर्क होता है जो शंका की जा रही है उस शंका का शंका की निवर्तक युक्ति वो नहीं वो तर्क नहीं वो तर्कन्ते अनुमति विषय इति तर्क वो तो कर्म में युत्पत्ति करके वो हुआ तर्कते इति तर्क ऐसा करण अर्थ में करिए तो करण अर्थ में करने से यथार्थ निश्चय का साधन यह अर्थ निकलेगा तर्क शब्द का अर्थ ओ वहा द्रव्यादि सात पदार्थों को तर्क कहा गया है तो वहाँ कर्म अर्थ में वो प्रत्यय घय गह, प्रत्यय प्रत्यय वही है घय प्रत्यय ही वो अनेक अर्थों में होता है यहाँ करण अर्थ में करी। तो जिससे ऐसी युक्ति जिससे धूम और वन्नी के व्याप्ति का निश्चय होता है निश्चय है प्रमा और उसका साधन उसे कहा जाएगा तर्क उसके लिए करण अर्थ में है तो धूमो यदि वन्य व्यविचारी ही वन्यजन्यों की जन्योपि सात ये, ये अनुकूल तर्क वहां माना जाता है एक युक्ति है अनुकूल तर्क है इससे वन कि व्याप्ति धूम में है यह निश्चय हो जाता तो दृष्टांत होता है जहां पर व्याप्ति का निश्चय होता है और ऐसा स्थल वो दृष्टांत बनता है वो भी निश्चय में एक साधन बनता है लेकिन ये जो करण है वह न तो दृष्टांत है न तो पक्ष है दोनों से अलग है युक्ति दोनों से अलग इसलिए है कि वो दृष्टांत में महानस ये कोई युक्ति नहीं है लेकिन वह वन्हीं के बिना धूम नहीं रह सकता ऐसा दिखाने के लिए एक स्थल विशेष है उसे सपक्ष कहा जाता है जहां निश्चित साध्य रहता है वो सपक्ष जहां का अभाव है वो विपक्ष साध्य का सपक्ष और विपक्ष बनते हैं दृष्टांत अनु जो अन्वय दृष्टांत होता है वो सपक्ष बनता है विपक्ष बनता है व्यतिरेक दृष्टांत। और युक्ति इन दोनों स्थलों पर निश्चय कराती है व्याप्ति का साध्य साधन भाव का व्याप्य व्यापक भाव का निश्चय कराती है वो प्रमाण रूप है उसे तो एक वो वो है बुद्धि का धर्म बुद्धि से तर्क किया जाता है ना वो बुद्धि का धर्म है अंतकरण का और ये दृष्टांत तो, तो बाह्य पदार्थ होता है सात पदार्थों में से कोई ना कोई शिवा महानस है और कहीं दूसरा दूसरा बनेगा और युक्ति होती है वो बुद्धि से कुछ शास्त्रानुकूल युक्ति होती है बुद्धि बुद्धि की कल्पना कुछ होती है शास्त्र विरुद्ध कल्पना शास्त्र विरुद्ध कल्पना को कुतर्क कहा जाता है शास्त्र अनुकूल तर्क को कहा जाता है प्रमाण ऐसे वो तर्क तो है एक प्रकार से कल्पना जो एक निश्चित अर्थ है एक प्रमेय है उस प्रमेय का निश्चायक बुद्धि प्रभव कल्पना वृत्ति विशेष वो, वो तर्क है वो मनोधर्म है उससे और वो ठीक है निश्चय कराता है ठीक ठीक ही निश्चय उससे हो रहा है इसको समझाने के लिए फिर कहीं ना कहीं दृष्टांत आदि की जरूरत होती है उस कल्पना के विषय बाह्य पदार्थ होते हैं उनमें व्याप व्यापक भाव आदि दिखाना होता है लेकिन तर्क है वो बुद्धि की वृत्ति तो ये जो अनुमान बताया पूर्व पक्षी ने मोक्ष कर्मजन्य फलत्वात स्वर्गवत इस अनुमान में यदि कोई व्यभिचार की शंका करता है अनुमान में प्रयुक्त फलत्व हेतु में कर्मजन्य रूप साध्य के व्यभिचार की शंका यदि कोई करता है उस शंका का स्वरूप होगा मोक्ष से फलत्व अस्तु कर्मजन्यत्व मा अस्तु मोक्षरूपी पक्ष में हेतु जो फलत्व है वो भले ही रहे लेकिन कर्मजन्यत्व न रहे तो कर्मजन्यत्व का अभाव मान रहे हैं कहाँ मोक्षरूपी पक्ष में तो पक्ष में यदि साध्य का अभाव रहेगा और वहाँ हेतु रहेगा तो साध्य व्यभिचारी हो जाएगा हेतु इस प्रकार हेतु में साध्य व्यभिचार की शंका यदि करते हैं तो उसका निवर्तक अनुकूल तर्क बताया जा रहा है अन्यथा इत्यादि से यहाँ तक मोक्षस्य यहाँ तक तो अनुमान बताया है कर्म ना बिना न लभ्यते फल्वात मोक्ष तो आत्मलोक कर्म के बिना उपलब्ध नहीं होगा आत्मलोक का ही दूसरा नाम है मोक्ष तो मोक्ष फल होने से वह बिना कर्म के प्राप्त नहीं होगा का मतलब कर्मजन्य होगा ये जो अनुमान है इस अनुमान में अनुकूल तर्क बता रहे हैं अन्यथा स्वभाव मुक्तत्व बंध मोक्ष अवस्थयो अविशेषापाता अन्यथा शब्द का अर्थ है मोक्ष में यदि फलत्व तो मानेंगे लेकिन कर्मजन्यत्व तो नहीं मानेंगे मोक्ष को स्वभाव सिद्ध मानेंगे नित्य सिद्ध मानेंगे कर्म का फल नहीं मानेंगे तो कहते हैं ये अन्यथा शब्द का अर्थ हुआ स्वभाव मुक्तत्वे कर्म जन्य न मान करके स्वभाव तो मुक्त मानेंगे नित्य मुक्त मानेंगे मु, किसको आत्मा को मोक्ष तो आत्मा का नित्य ही है ऐसा मानेंगे ब्रह्म ब्रह्म ही आत्मा है ना और ब्रह्म को कहते हैं नित्य मुक्त है तो नित्य मुक्त मानेंगे मोक्ष को कर्माधीन नहीं मानेंगे तो क्या होगा कते बंध मोक्ष अवस्थयो हो अविशेषापाता बंधावस्था और मुक्ति अवस्था इन दोनों में समानता की प्राप्ति होगी क्योंकि मोक्ष तो स्वभाव सिद्ध है कर्मजन्य नहीं है कह रहा हो तो नित्य होने के कारण अविद्या अवस्था में भी मानना पड़ेगा मोक्ष है आत्मा मुक्त ही है तो मोक्ष मोक्षावस्था में जो आपस में विशेषताएं हैं अलग अलग उन विशेषताओं का अभाव मानने की आपत्ति आएगी कुछ भेद नहीं होगा समानता की आपत्ति आएगी ये अनिष्ट आपत्ति है बद्धावस्था तो संसार अवस्था है मुक्तावस्था संसार की निवृत्ति अवस्था है इन दोनों में अंतर है ना यह अंतर समाप्त तो हो जाएगा यदि कर्मजन्य मोक्ष को नहीं मानोगे तो ये पूर्व पक्षी अनुकूल तर्क दे रहे हैं तो जैसे वहां धूम में वन्य के व्यभिचार की शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क है धूमो यदि वन्य व्यभिचारी शात तरह ही वन्यजन्य न शात ऐसे ये अनुकूल तर्क दिया मोक्ष यदि फल होता हुआ कर्मजन्य नहीं होगा कर्म साध्यत्व मोक्ष में नहीं मानोगे तो वह नित्य सिद्ध मानना पड़ेगा और नित्य सिद्ध मोक्ष को मानेंगे तो बद्धावस्था और मुक्ति अवस्था में कोई अंतर नहीं रहेगा लेकिन अंतर अनुभव में आता है यह अनुभव सिद्ध जो बद्ध मोक्ष अवस्था का विशेष है वह समाप्त तो होगा यह अनुकूल तर्क है और इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने अपने अनुमान में व्यभिचार की शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क भी बताया का अर्थ हुआ पूर्व पक्षी का अनुमान सद अनुमान है पूर्व पक्षी की दृष्टि में अनुकूल तर्क भी उसके पक्ष में है का मतलब ये विचार दोष से रहित है पूर्व पक्ष का हेतु सब ये विचार हेत्वाभास तो नहीं है सद हेतु है सदहेतु होगा तो फिर अपने पक्ष में साध्य को सिद्ध करेगा पक्ष है मोक्ष साध्य है कर्मजन्य तो पूर्व पक्ष के अनुसार मोक्ष कर्मजन्य ही होगा निश्चय हुआ पूर्व पक्षी का इस प्रकार की आशंका होने पर विपरीत निश्चय होने पर आह इस विपरीत निश्चय का निराकरण करने के लिए भस्कर भगवान ये कहते हैं सच नित्यवात न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात् प्रत्यग आत्म ब्रह्म विज्ञान विज्ञानपूर्वक सर्वैश्ना संयास एवं कर्तव्य इति तो कहते हैं स यानी ये आत्मलोक मोक्ष स शब्द पूर्व में बताए गए आत्मलोक का परामर्शक है जिसे कहा गया न वर्धते कर्मना नो कनियान इत्यादि श्रुतियां निर्विकार बता रही हैं कर्म से संपाद्य विशेषता से रहित बता रही है उस मोक्ष को आत्मलोक को यहां पर शब्द से ग्रहण करना है तो स, आ, मोक्ष नित्य होने से न अविद्यावृत्ति व्यतिरेके न अन्य साधन निष्पाद्य इसलिए मोक्ष की अभिव्यक्ति के लिए नित्य होने के कारण मुक्ति उसकी अभिव्यक्ति के लिए नित्य मुक्तत्व का आवरणभूत जो अविद्या है नित्य मुक्तता का अज्ञान है ये अविद्या है और इस अविद्या की निवृत्ति को छोड़कर के अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है मोक्ष नित्य होने के कारण मोक्ष का नित्यत्व तो भी बना रहे और बंध मोक्ष अवस्था में विशेष भी उपलब्ध हो सिद्ध हो अविशेषता की अनिष्टापत्ति न आ जाए इसके लिए भस्कर भगवान ने कहा कि सच नित्यत्वाद वो नित्य होने के कारण अन्य साधन निष्पाद्य न ऐसे लगाना अन्य साधन से निष्पाद्य नहीं है अन्य साधन है कर्म रूप साधन किसकी अपेक्षा अन्य अविद्या निवृत्ति, प्रतिबंध निवृत्ति आवरण निवृत्ति से अतिरिक्त जो कर्मरूप साधन साध्य बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी कहते हैं वो कर्मरूप साधन से साध्य नहीं है निष्पाद्य नहीं है मोक्ष क्यों तो नित्यवात नित्य होने से एक प्रकार से यहां पर यह अनुमान बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा मोक्ष अन्य साधन निष्पाद्य न इसमें अन्य साधन से लेना है कर्म को तो कर्म निष्पाद्य न मोक्ष तो जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उससे विपरीत प्रतिज्ञा है ये सिद्धांति की पूर्व पक्षी की तो प्रतिज्ञा थी मोक्ष कर्म साध्य कर्मजन्य कह रहे थे ना सिद्धांती कह रहे हैं मोक्षो न कर्मजन्य मोक्ष कर्म जन्य नहीं है अन्य साधन निष्पाद्य नहीं है का है, कर्म जन्य नहीं है तो कहा फिर क्यों कर्म जन्य नहीं है तो कहा नित्य होने से जो कर्म जन्य होगा वह अनित्य होता है यद कृतकम तद अनित्यम ये व्याप्ति है तो जो कर्म साध्य है वह अनित्य होता है मोक्ष तो नित्य है नित्य होने के कारण वह कर्म साध्य नहीं होगा कर्म साध्य जो होता है उत्पाद उत्पाद्य विकार्य आप्य और संस्कार्य होता है तो मोक्ष तो उत्पाद्य नहीं विकार्य नहीं आप्य नहीं संस्कार्य नहीं इसलिए वह कर्मजन्य नहीं है कर्मफल नहीं माना जाएगा उसे तो फिर अवि बद्धावस्था और मोक्षावस्था का जो अविशेष मानने की आपत्ति बताई गई थी उसकी निवृत्ति कैसे होगी कहते तो इस प्रकार की वो नित्य सिद्ध जो मोक्ष है उसकी अभिव्यक्ति होती है अविद्या रूप आवरण के निवृत्त होने पर प्रतिबंध के निवृत्त होने पर और ये अविद्या निवृत्ति को छोड़कर के अज्ञान निवृत्ति को छोड़कर के इसलिए अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं है और वो अज्ञान की निवृत्ति कर्म से नहीं होती ज्ञान से होती है जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश मात्र से होती है ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्म्याकारक साक्षात्कार से ही नित्य सिद्ध मोक्ष के आवरणभूत अविद्या की निवृत्ति होती है ज्ञान मात्र से ही इसलिए कर्म से वो अविद्या की निवृत्ति नहीं हो रही है निवृत्त करने के लिए भी कर्म की जरूरत नहीं और अविद्यावृत्त हो गई तो माना जाता है मोक्ष स्वयं सिद्ध जो मोक्ष है वो सिद्ध ही है और ये जब तक आवरण रहेगा मोक्ष के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक रहेगा तब तक बद्ध अवस्था मानी जाती है वो और अविद्या से कल्पित तो है और अविद्या से कल्पित बद्ध अवस्था जो पारमार्थिक नित्य मुक्तता है उसका कुछ बिगाड़ेगी नहीं उस अनिर्वचनीय बंध निवृत्ति को भी कल बताया था ना अनिर्वचनीय है ब्रह्म सूत्र में तो अलग अलग सत्ता है इसलिए इन दोनों में अंतर है इसलिए आपस में वो नित्य मुक्तता का विरोधी अनिर्वचनीय आविद्यक प्रतिबंध नहीं बनेगा और नित्य नित्यमुक्तता का कोई विरोध नहीं करेगा तुझे तो जैसे रस्सी में सर्पत्व तो भी है विवेक भ्रांत पुरुष के दृष्टि में और विवेकी के दृष्टि में रजत तो भी है एक ही क्षण में ऐसे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान से स भाष्य में स नित्यवाद न अविद्यावृत्ति व्यतिरेक न अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात प्रत, तो इस प्रकार ये यहां निष्पाद्य के पास पूर्ण विराम है क्या तो पूर्ण विराम हो तो अच्छा है अब उपसंहार हैं ये कहा था न भाष्यकार भगवान ने कि तत्र अयम हेत्वर्थ और किम प्रजया करिष्यामु इस श्रुति वाक्य का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं उसका अर्थ करते करते यहाँ तक किया अब उपसंहार कर रहे हैं हेत्वर्थ का तस्मात् से तो तस्मा प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञान विज्ञानपूर्वक सर्वैष्णा संन्यास एव कर्तव्य ये हेतु का कर्तव्य इति इति इस इति का अन्वय अय हेत्वर्थ के साथ करना तो हेतु को बताने वाला जो श्रुति वाक्य था किं प्रजया कैष्यामु इत्यादि उसका यह अर्थ निकलेगा तो तस्मात तो यानी कारण से ये आ, मोक्ष कर्मजन्य नहीं है केवल अविद्यानिवृत्ति मात्र अपेक्षित है मोक्ष की अविद्यानिवृत्ति ही मोक्ष की अभिव्यक्ति है विकल्प ब्रह्मसूत्र में आया था तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक नित्य मुक्त मोक्ष जो है अनिव्यक्त है और अविद्या निवृत्त होते ही अविद्या की निवृत्ति ही नित्य मुक्त ता कहो की कहो या मोक्ष की कहो अभिव्यक्ति है तो निवृत्ति को छोड़ करके अन्य कर्म सा, कर्म साधन से साध्य मोक्ष न होने से ये तस्मात् अर्थ निकलेगा प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञान विज्ञानपूर्वक सर्वेष्ण संन्यास एवं कर्तव्य इसलिए जिज्ञासु को चाहिए आत्मजिज्ञासु को कि प्रत्येक आत्म आत्मविज्ञान पूर्वक प्रत्येगात्म विज्ञान शब्द से लेना या परोक्ष ज्ञान प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान पूर्वक सर्वेषणा संन्यास इसमें यह सर्व शब्द शब्दा का परामर्श विशेषण है तो सभी प्रकार की जो एषणाए हैं साध्य साधन एष्णा इसमें फिर साध्य संसारंत पाती जो साध्य है लोकत्रय और उनका साधन जो प्रजा कर्म और उपासना इनकी जो ऐसाएं हैं इन ऐसाओं का त्याग ही मुमुक्षु को कर्तव्य है ये ऐषना का संन्यास का मतलब इन चित्त शुद्ध होता है ये ऋष्ण नहीं रहेगी तो सन्यास कर्तव्य है शुद्ध चित्त में तो वैराग्य है ना तो वैराग्यवान का कर्तव्य यद अहरेव विरजित तद अहरेव प्रवरजेत के अनुसार येनाओं के विषय साध्य साधन का विधि पूर्वक परित्याग ये विविधिशा सन्यास कर्तव्य बताया जा रहा है थोड़ी टीका है टीका को देखिए कर्म मोक्षे कार्य उत्पादे असंभवात यह कर्म मोक्ष में थोड़ा प्रिंट आगे पीछे हुआ है इसलिए तीन नंबर और टिप्पणी कार को भी ऐसा ही टीका ग्रंथ में छपा हुआ मिला होगा इसलिए टिप्पणीकार लिखते हैं शुद्ध पाठ इस प्रकार का था दो नंबर टिप्पणी में कर्म मोक्षे यानी इत्यत्र मोक्षे कर्म कार्य शोधितः पाठ शुद्ध पाठ ऐसा होना चाहिए मोक्षे सप्तम अंत अलग है और कर्म शब्द का अन्वय कार्य के साथ है तो मोक्षे कर्म कार्य मोक्ष का मोक्ष में कर्म कार्य कार्य शब्द का अर्थ है फल तो मोक्ष में कर्म का जो फल है वो क्या है उत्पाद्य विकार्य प्राप्य संस्कार्य इनमें से एक भी नहीं है मोक्ष न तो उत्पाद्य है उसमें उत्पाद्य तो नहीं है विकार्यत्व तो नहीं है संस्कार्यव तो नहीं है आप्यत्व तो नहीं है इसलिए इसे मोक्षे कर्म कार्यस्य उत्पाद्यादे असंभवात ऐसा लगा मोक्ष तो नित्य सिद्ध है ना नित्य सिद्ध होने से उसमें कर्म का फल जो उत्पाद उत्पाद्यादि है चार प्रकार का उनमें से मोक्ष एक भी प्रकार का संभव नहीं है तो मोक्ष में ये उत्पादत्वादि चार में से एक भी न होने से मोक्ष कर्म फल नहीं है कर्मफल चार ही प्रकार का होता है चार में से एक भी प्रकार का मोक्ष नहीं है न उत्पाद्य है न तो विकार है न तो आप्य है न तो संस्कार्य है अतः मोक्ष को कर्मफल नहीं माना जा सकता कह रहे हैं सिद्धांती कि मोक्ष से कार्य कर्म कार्य से उत्पाद्यादे असंभवात सम्यक ज्ञात अविद्यावृत्तिया फल प्रसिद्धि उपपत्तेर न कर्मकार्यो मोक्ष मोक्ष तो सम्यक जो ज्ञान है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक बोध तो इसके होने से ही क्या हो जाता है अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और अविद्यावृत्त होने से अविद्यावृत्ति से उपलक्षित आत्मलोक में फल की प्रसिद्ध व्यवहार होता है फलत्व तो का व्यवहार होता है फल कर यद्यपि मोक्ष नित्य होने से फल नहीं है किसी का ज्ञान का भी फल नहीं है ज्ञान का फल तो है अविद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति रूप ज्ञान का फल संपन्न होने पर स्वत सिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होता लेकिन इस अविद्या निवृत्ति को उपलक्षण मान करके फलत्व का व्यवहार हो जाता है वो अभिव्यंजक होने से मोक्ष की अभिव्यंजक है ज्ञान का फल और अभिव्यंग मोक्ष में अभिव्यंजक अविद्या निवृत्ति के फलत्व की उपपत्ति होती है यानी व्यवहार होता है इति न कर्म कार्यो मोक्ष इसलिए कर्म का फल मोक्ष नहीं है अब तस्मात तस्तः भाष्यवाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार कि ब्रह्मज्ञान अनुभव अवसानता सिद्ध परोक्ष निश्चयपूर्वक संयास कर्तव्य तो परोक्ष ज्ञान अनुभव में पर्यवशित हो जाए इसके लिए परोक्ष ज्ञान पूर्वक सर्व एषणा परित्याग करना है सन्यास कर्तव्य है यह विविधिसा संन्यास है साक्षात्कार में परोक्ष ज्ञान को परिणत करने के लिए बाह्य प्रवृत्ति से उपरम चित्त को आत्माभिमुख करने के लिए और जब परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में पर्यवशित हो जाए अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा साक्षात्कार हो जाए उस साक्षात्कार के फल के रूप में एक संन्यास होता है वो संन्यास है स्वभाव सिद्ध संन्यास सारी कामनाओं की निवृत्ति होती है ना आत्मान चेत बीजानियात अयम अस्मृति पुरुष की मिच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत यह श्रुति समस्त कामनाओं की यानी सूक्ष्मतम जो कामना है उन सब कामनाओं की निवृत्ति ये ब्रह्म ज्ञान का फल बता रही है फिर जिसको निष्क्रिय निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ ऐसी अनुभूति हाथ में रखे हुए अवले के तरह अंवले के अनुभूति के तरह हो रही है संशयिपर्यर रहित तो। वह कर्ता नहीं बन सकता उससे फिर कर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अक्रिय ब्रह्मरूप है उस दृष्टि से और उसकी उपाधि के कर्म का आरोप उस आत्मा में नहीं किया जा सकता उपाधि में जिसका तादात में अभिमान है वह तो उपाधि के कर्मों को अपने कर्म मान सकता है लेकिन जिसका उपाधि में यानी कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं है उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा किए हुए कर्म भी उसके किए हुए नहीं माने जाएंगे ऐसे जिन कार्यक्रम संगातों में हमारा आत्म-अभिमान नहीं है उन कार्यक्रम संगातों के द्वारा होने वाले कर्मों को हम मैंने किए ऐसा अभिमान नहीं करते क्योंकि जिन कार्यक्रम संगातों से वो कर्म हो रहा है, उनमें हमारी अहंता नहीं है तादात्म्य अभिमान नहीं है ऐसे ज्ञानी का अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर जब अविद्या निवृत्त होती है तो अपने कार्यक्रम संघात में से भी तादात में अभिमान निवृत्त होता है न तो तादात में अभिमान न होने से ज्ञानी की उप ज्ञानोत्तर काल में जो शरीरादि की प्रवृत्ति है वह ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती नहीं वह किंचित करो मिति युक्तों तो, तो तो ऐसा हो जाता है हाँ? हाँ वो अविधे हैं वो फलभूत सन्यास है उसे कह रहे हैं आगे यही तो सिद्धे अनुभव अवसाने ब्रह्म ज्ञाने स्वभाव प्राप्त संन्यास इति द्रष्टव्यम तो जब ज्ञान अनुभव अवसान हो जाता है मतलब तो अनुभव में परिवोषित होता है अनुभव परी हो जाता है साक्ष, साक्षात्कार में परिणत होता है तो स्वभाव प्राप्त वो स्वभावतः प्राप्त है मतलब उससे कर्म उसकी उपाधि में तादात में अभिमान न होने से उपाधि के कर्मों का उस पर आरोप नहीं किया जा सकता वो स्वयं भी अपनी अनुभूति से मैं कर रहा हूं ऐसा अनुभव नहीं करता इसे आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं वो स्वभाव प्राप्त सन्यास का थे अविधे सन्यास है अविधेय संन्यास है विविधिशा सन्यास तो है विधेय सन्यास ये अविधेय सन्यास है फलभूत सन्यास है ये प्रयत्न साध्य नहीं है ये ज्ञान का फल है और विविधिशा सन्यास प्रयत्न से करना पड़ता है इसलिए वो विधेय है जो प्रयत्न साध्य होता है उसे विधेय कहते हैं ये अविधेय सन्यास है इसी को विद्वत सन्यास कहते हैं ज्ञान का फलभूत सन्यास। संद्वत संन्यास कह रहे हैं टिप्पणी कार अविधेयो विद्वत संन्यास इति यावत न आगे अवतरण है जो भाष्य में आ रहा है कर्म सहभावित विरोधात्य प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञानस्य इत्यादि भाष्य वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इत इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे